किं ज्योतिरेवाय पुरष जनक याज्ञवल जगाम स मेदे नजुदिष्य अथ यनक वैदेहो याग्ञवलोत्रे समदा तस्म याज्ञवलो वरम दद सह काम प्रश्न तम हास सम्राटेव इस पुरुष की ज्योति कौन सी वैदेह जनक के पास याज्ञ आया उसने सोचा था मैं इस बार जनक से बोलूंगा नहीं किंतु पहले एक बार वैदेह जनक और याज्ञवल का अग्निहोत्र में संवाद हुआ था उस समय याज्ञवल्क ने उसको जनक को वर दिया था उसने जनक ने जैसे प्रश्न का वर मांगा था वह इस समय उसको दिया राजा ने जनक ने ही प्रथम उसे याज्ञवल्क से पूछा याज्ञवल्का किम ज्योतिरियम पुरुष इति आदित्य ज्योति सम्राटी होवाच तो। आदित्य नैवायम ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म करते विपल्यतीमेवैतयाज्ञवल्यज्ञवल्क्य यह पुरुष किस ज्योति से व्यवहार करता है हे सम्राट इसका व्यवहार आदित्य ज्योति से चलता है आदित्य रूप ज्योति से ही यह बैठता है सब जगह जाता है कर्म करता है और वापस आता है हे याज्ञवल्य ऐसा ही है अस्तमिते आदि याज्ञवल्य किम ज्योतिरेवाय पुषित चंद्रमा एवास््योतिर्भवती चंद्रमा सेवाएँ ज्योतिषा आस्ते पल्य कर्म करते पल्यती एवम एव इतज्ञाज्ञवल्क हे याज्ञवल्क आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति से व्यवहार करता है चंद्रमा ही उसकी ज्योति होती है चंद्र रूप ज्योति से ही यह बैठता है सब जगह जाता है कर्म करता है और वापस आता है हे याज्ञवल्क ऐसा ही है अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रम से किं ज्योतिरेवायं पुष्ए अग्निरेवा ज्योतिर्भवती अग्निवाएँ ज्योतिषास्ते पल्येते कर्मकुर पल्येतीमेत्याजवल्क्य हे याजवल्क्य आदित्य के अस्त हो जाने पर और चंद्रमा का भी अस्त हो जाने पर या पुरुष किस ज्योति से व्यवहार करता है अग्नि ही उसकी ज्योति बनती है अग्नि रूप ज्योति से ही जब बैठता है सर्वत्र जाता है कर्म करता है और वापस आता है हे याज्ञवल्क ऐसा ही है अस्तमिते थे आदित्य याज्ञवल्क अस्तमिते से अस्तमित शांति अग्नौ किम ज्योतिरेवायम पुरुष वागे वागेवा ज्योतिर्भवती वाच्वायं ज्योतिषा आस्ती पल्येती कर्मकृते पल्येती तस्मा दई सम्राट अड़ीजा अति यच्चरती तथा त्र न्येती देंग्रवल्य हे याज्ञ आदित्य के अस्त होने पर चंद्र के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर पुरुष किस ज्योति से व्यवहार करता है ही उसकी ज्योति बनती है वाणी रूप ज्योति से ही यह बैठता है सर्वत्र जाता है कर्म करता है और वापस आता है इसलिए हे सम्राट खुद का हाथ भी दिखता नहीं ऐसे घने अंधकार में जहाँ शब्द बोला जाता है उस दिशा में मनुष्य जाता है हे याज्ञवल्य ऐसा ही है अस्तमिते अस्तमित आदियाज्ञवल्क्य चंद्रमस्तमित शांति अग्नौ शांता वाचि कि ज्योतिरेवाय पुषित आत्मवासी ज्योतिर्भवती आत्मनिवाय ज्योतिषा आस्ते पल्य कर्म कुरु ते पल्य थे एवम एव तद्ञवल हे याग्ञवल्क्य आदित्य के अस्त होने पर चंद्र के अस्त होने पर अग्नि के शांत होने पर और वाणी के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति से व्यवहार करता है आत्मा ही उसकी ज्योति होता है आत्मरूप ज्योति से ही यह पुरुष बैठता है सर्वत्र जाता है कर्म करता है और वापस आता है हे याज्ञवल्क ऐसा ही है सही कदम स ही कर्ता कदम आत्मे योग विज्ञानम प्राणेशुति अंतर्ज्योतिपुर स सन् उभलोकुसर धातीव लीलायतीव सही स्वप्नो भूतवा एवं लोकम अतिक्रामती मृत्यो रूपाड़ी आत्मा कौन सा? जो यह प्राणों में विज्ञान में है हृदय में अंतर ज्योतिरूप पुरुष है व तटस्थ होकर दोनों लोकों में संचार करता है मानव ध्यान करता है और चमकता है वह स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है अर्थात मृत्यु के रूपों का अतिक्रमण करता है सवा स व अप संस्य स उत्क्राम पाप मनो विजहा वह यह पुरुष देहाभिमान धारण कर जन्म लेता है तब अनेक पापों से युक्त होता है वही देह भाव छोड़कर मरता है तब सब पापों का काग करता है स्थाले भवतः च तस्वाएँ पुष्स्वत इदोकस्थन चध्यम तृतीय स्वप्नस्थ्य स्थान स्थन उश्यतिदोकस्थन चा यहाम अय पर स्थले तम आक्रम आक्रम्य उभ्यामन आनंद पश्य सस्वीती सर्वावतो सर्वतो पादाय स्वयं विहत स्वयं निर्माय स्वयं भाषा शेन ज्योतिषा स्वयं प्रस्वीती त्र पुरुष स्वयं उस उस पुरुष के दो ही स्थान होते हैं यह स्थान जागृति और परलोक स्थान सुसुप्ति तीसरा स्वप्न स्थान संधि स्थान है उस संधि स्थान में रहकर इन दोनों स्थानों को इस और परलोक स्थान को देखता है फिर वह पुरुष जिस सीढ़ी के आधार से परलोक स्थान में जाता है उस सीढ़ी पर चढ़कर पापों की ओर आनंदों को दोनों को देखता है वह जब गाढ़ निद्रा में रहता है तब इस सर्वव्यापक लोक का अर्थात जगत का यानी जागृति का एक अंश लेकर खुद ही शरीर को अचेतन कर नवीन देह रचकर स्वयं प्रकाश से स्वयं ज्योति से गाढ़ निद्रा लेता है इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योतिस्व रहता है नथ रथ योगा अच्छा पथानी अथ रथन रथयोगाथ सृजते न त आनंद मुद प्रमुद अथ अच्छा आनंद मुद प्रमुद सृजते न तन्ता पुष्करण्य स्रव्यो अथवे शांता पुष्करणे स्रवंते सृजते साही करता वहाँ स्वप्न में रथ नहीं रहता रस को जोड़ने के अस्वादी नहीं रहते और न रथ का मार्ग परंतु वह रथ का रथ को जोड़ने वाले अस्वों का और मार्ग का निर्माण करता है वहां आनंद मोद प्रमोद नहीं रहते परंतु वह आनंद मोद प्रमोद का निर्माण करता है वहाँ झरना झील नदियाँ नहीं रहती परंतु वह झरना झील नदियाँ निर्माण करता है वही करता है